सवाल भगवान झूम बराबर झूम सराबी झूम बराबर झूम काली घटा है मस्त फिजा है जाम उठाकर चूम चूम चूम झूम बराबर झूम सराबी क्या यही है आपका संदेश हिना भारती पिबत रामरस लगी खुमारी संदेश तो यही है लेकिन कुछ और भी जोड़ना पड़े शराब में ध्यान भी हो मस्ती में होश भी हो तो यही संदेश है झूमो जरूर मगर झूमना बेहोशी का भी हो सकता है मस्ती का भी हो सकता है झूमना मूर्छा भी हो सकती है, और परम बुद्धत्व भी हो सकता है झूमना तो जरूर है पर आनंद से झूमना है शराब तो जरूर पीनी मगर बाहर की नहीं बाहर की पी तो उतर जाती पीनी है तो फिर भीतर की पीनी अंगूरों की ढली शराब पी तो कितनी देर काम आती आत्मा की ढली पीनी अपने भीतर ढालनी ध्यान दोनों ही घटनाएं एक साथ घटा देता है शराब जैसी मस्ती और साथ ही साथ समाधि की सजगता जागरूकता जिसको बुद्ध ने सम् सती कहा या कबीर ने और नानक ने सुरती कहा अगर बोध भी हो और मस्ती भी हो तो काम पूरा हो गया खुमारी का वही अर्थ है खुमारी बड़ा प्यारा शब्द है खुमारी से मतलब बेहोशी नहीं सिर्फ बेहोशी नहीं बेहोशी धनहोश खुमारी बड़ा बेबूज शब्द है खुमारी का मतलब है डोल भी रहे मगर होश खोया भी नहीं नाच भी रहे मगर भीतर अडिग अकम ध्यान का दिया भी जल रहा है पैरों में घूंगर भी बांधे लेकिन किसी मूर्छा में नहीं किसी आनंद अतिरेक में ऐसी अवस्था का नाम ही खुमारी है पिवत रामरस लगी खुमारी हिना जरूर पियो लेकिन मेरी बात गलत भी समझी जा सकती इसी कारण तो उमर खयाम की बात गलत समझी गई क्योंकि उसने शराब के प्रतीक का उपयोग किया है सूफियों का पुराना उपयोग है सूफी शराब से वही अर्थ लेते हैं जो खुमारी का कबीर ने लिया है उमर खयाम एक सूफी फकीर कोई साधारण पियक्कड़ नहीं जो भगवत्ता को पी बैठा है ऐसा पियक्कर कोई साधारण मध्यप नहीं किसी बाहर के मैखाने से किसी मैं कदे से नहीं पी अपने ही भीतर थे अजस्त्र स्रोत में डुबकी मारी अपने ही भीतर मैं कदे की खोज कर ली लेकिन जब उमर खयाम का अनुवाद फिजराल ने अंग्रेजी में किया और फिर अंग्रेजी के अनुवाद से दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुए तो बड़ी भ्रांति हो गई शराब को लोगों ने शराबी समझा खुद फिजराल्ड भी गलत समझा फिजराल्ड सुंदरतम अनुवाद किया है जहां तक काव्य का संबंध है उमर खयाम में उसने कुछ जोड़ दिया घटाया नहीं बहुत कम ऐसे अनुवाद हुए हैं जिनमें अनुवादक ने कुछ जोड़ दिया हो घटाया ना हो मगर उमर खयाम की बात का अर्थ खो गया अर्थ का अनर्थ हो गया सूफियों के लिए साकी परमात्मा का प्रतीक है वो जो शराब पिलाए, वह परमात्मा जो तुम्हारी प्याली में भरता ही चला जाए तुम पी भी ना पाओ और प्याली भरती चली जाए भरती चली जाए भरती चली जाए तुम लाख पियो और प्याली खाली ना हो साकी परमात्मा का प्रतीक है और शराब धार्मिकता का हिना उस अर्थों में पिए तो तो बात ठीक लेकिन जैसे उमर खयाम को गलत समझा गया मुझको भी गलत समझा जा सकता है गुलों के साथ गुलों के साथ अजल के प्याम भी आए गुलों के साथ अजल के प्याम भी आए बाहर आई बाहर आई तो गुलशन में दाम भी आए हमी ना कर सके तस्दीद आरजू वरना हमी न कर सके तस्दीद आरजू वरना हजार बार हजार बार किसी के प्याम भी आए चला न काम अगरचे बस जो में राह बरी जनाब खिजर अल इसम भी आए जो तस्न अजल थे जो तस्न अजल थे वो तस्ना रहे हजार दौर में मीना और जाम भी आए जो तस्न अजल थे वो तस्ना रहे हजार दौर में मीना और जाम भी आए बड़े बड़ों के कदम डगमगा गए ताबा राह हयात में ऐसे मुकाम भी आए बड़े बड़ों के कदम डगमगा गए ताबा राह हयात में ऐसे मुकाम भी आए जीवन के इस मार्ग में ऐसे पड़ाव भी आते जहां बड़े बड़ों के पांव भी डगमगा जाते जहां भूल हो जाती जहां चूक हो जाती जहां कुछ का कुछ समझ लिया जाता है जो तशनकाम अजल थे वो तशनकाम रहे और कुछ ऐसे पागल हैं जो प्रारंभ से ही प्यासे और अभी भी प्यासे जो में अजल थे वो तस्नाकाम रहे हजार दौर में मीना और जाम भी आए और ऐसा नहीं कि मीना और जाम ना आए आखिर बुद्ध क्या लाए आखिर महावीर क्या लाए आखिर कृष्ण क्या लाए आखिर जीसस की क्या देन सरमदों की और मंसूरों की क्या बैठ हजार दौर में मीना और जाम भी आए बहुत बार मदिराले खुले और बहुत बार शराब तुम्हारे सामने पेश भी की गई जाम भी भर दिए गए सुराइया भी उल्टा दी गई मगर फिर भी कुछ ना समझी, जो तस्ना काम अजल थे वो तशन काम रहे हजार दौर में मीना और जाम भी आए या तो तुम समझे ही नहीं या गलत समझे या तो तुमने सुना ही नहीं या कुछ का कुछ सुन लिया भूल की पूरी संभावना है मैं तो यही संदेश दे रहा हूं हम ही ना कर सके तस्दीद आरजू वरना हजार बार किसी के प्याम भी आए मैं तो संदेश दे रहा हूं रोज दे रहा हूं लेकिन तुम ही अपने प्याले को आगे नहीं बढ़ा पाते हो तुम्ही हिम्मत नहीं जुटा पाते हो मालूम कैसी कैसी कमजोरियों में मन को उलझाए हुए हो न मालूम कैसे कैसी पुरानी धारणाओं में मन को अटकाए हुए हो छठे गुब्बार नजर बा में तूर आ जाए पियो शराब की चेहरे पर नूर आ जाए छठे गुब्बार नजरबा में तूर आ जाए पियो शराब की चेहरे पर नूर आ जाए उठाओ जाम उठाओ जाम बना में हयात बदा कशो नजारे झूमे नजर को सुरूर आ जाए शराब खाने में कौसर का जिक्र क्या कहिए किसी की अकल में जैसे फितूर आ जाए मुकामदार से गुजरो तो जिंदगी पाओ पियो जो जहरे हलाहिल सुरूर आ जाए निगाह तेज नफस गर्म आरजू बेबाक निगाह तेज नफस गर्म आरजू बेबाक जिसे हो नाज हमारे हुजूर आ जाए निगाह तेज नफस गर्म आरजू बेबाक जिसे हो नाज हमारे हुजूर आ जाए ये कारोबार मसीयत भी खूब है ताबा किसी पे बर गिरे जत पे तूर आ जाए ये दुनिया बहुत अद्भुत है यहां कभी कभी यूं हो जाता है कि बिजली तो किसी और पे गिरती है निशाना कोई और हो जाता है ये कारोबारे मसीयत भी खूब है ताबा ये ईश्वरी लीला भी खूब है किसी पे बर गिरे जब पे तूर आ जाए कभी किसी से तो मैं कहता हूं और कोई और समझ लेता है जिसने पूछा ही नहीं था उसको उत्तर मिल जाता है और जिसने पूछा था वो खाली का खाली रह जाता है शराब की ही बात कर रहा हूं न छठे गुब्बार नजर बामे तूर आ जाए बस जरा सा आंखों से धूलों का हट जाना जरूरी जरा आंखों से सिद्धांतों शास्त्रों का जाल कट जाना जरूरी कि जैसे तूर पर्वत पर ईश्वर का प्रकाश प्रकट हुआ था ऐसा ही तुम्हारे जीवन में भी घट सकता है वो तूर पर्वत कहीं बाहर नहीं वो तुम्हारी ही समाधि का शिखर है छठे गुबार नजर बामे तूर आ जाए जरा धूल को छांट दो जरा दर्पण को निखार लो साफ कर लो तो तुम्हारे भीतर ही तूर पर्वत प्रकट हो जाए पियो शराब की चेहरे पे नूर हो जाए और फिर पियो लेकिन शराब भीतर की उठाओ जाम बना में हयात बादा कसो जीवन के नाम पर ए करो, उठाओ जाम बना में हयात बाद नजारे झूमे नजर को सुरूर आ जाए सुरूर के दो अर्थ आनंद भी और नशा भी बाहर की शराब पियोगे तो नशा तो आता है आनंद नहीं आता हाँ नशा आता है तो दुख भूल जाता है और दुख को भूल जाना आनंद नहीं दुख को भूल जाना तो सिर्फ दुख का छिप जाना फिर प्रकट हो जाएगा नशा उतरेगा और दुख फिर जाहिर हो जाएगा दुख को भुलाना नहीं है आनंद को पाना है उठाओ जाम बना में हयात बादा कसो नजारे झूमे नजर को सुरूर आ जाए मुकामेदार से गुजरो तो जिंदगी पाओ सूली से गुजरो तो सिंहासन मिले मुकामेदार से गुजरो तो जिंदगी पाओ मिटने की हिम्मत हो तो शाश्वत जीवन तुम्हारा है गल सको तो सागर तुम्हारा है अहंकार को विसर्जित कर सको तो ये आनंद ये शाश्वत सब तुम्हारा है ये सारा आकाश तुम्हारा है ये चांद तारे तुम्हारे मुकामेदार से गुजरो तो जिंदगी पाओ पियो जो जहर हलाहिल सुरूर आ जाए और फिर अगर तुम जहर भी पी लो तो भी आनंद आए तो भी जीवन ही मिले क्योंकि फिर कोई मौत नहीं मौत सिर्फ अहंकार की होती जो अहंकार से मुक्त हुआ उसकी फिर कोई मौत नहीं फिर कोई मौत की संभावना नहीं निगाह तेज नफस गर्म आरजू बेबाक इतना ही तो सिखा रहा हूं कि जरा निगाह तेज करो कि और तेज करो क्यों और धार रखो कि निगाह क्या तलवार हो जाए निगाह तेज नफस गर्म और जियो तो थोड़ा गर्मी से जियो थोड़ी त्वरा से जियो श्वास गर्म हो ठंडी हो गई है इतनी ठंडी हो गई है कि भीतर जैसे सब जम गया है बर्फ हो गया है आत्मा नहीं बची निगाह तेज नफस गर्म आरजू बेबाक जिसे हो नाज हमारे हजूर आ जाए और जिससे तैयारी हो वो हमारे सामने आ जाए जिससे तैयारी हो पीने की हमारे हुजूर आ जाए ये कारोबार है मसीयत भी खूब है तामा, किसी पर जद पर तूर आ जाए कोई पूछता है किसी को उत्तर मिल जाता है कोई सुनता है सुनता ही रहता है और कोई गुन भी लेता है कोई बातों में ही उलझा रह जाता है और कोई यात्रा पर निकल जाता है मेरी सहबा परस्ती मेरी सहबा परस्ती मूर्द इल्जाम है साकी खिरद वालों की महफिल में खिरद वालों की महफिल में जुनू बदनाम है साकी जुनू में और खिरद में दर हकीकत फर्क इतना है वो जेरेदार है साकी ये जेरे है साकी मंजिल बढ़ा जाता हूं सुय मंजिल बढ़ा जाता हूं मैं खाना ब मैं खाना मजाके जुस्त जू तसना लबी का नाम है साकी। सुय मंजिल बढ़ा जाता हूं मैं खाना ब मैं खाना मजाक जुस्त जू तसना लबी का नाम है साकी। कभी दो चार कतरे भी सलीके से न पी पाए कभी दो चार कतरे भी सलीके से न पी पाए वो रिंदे खाम है साकी वो नंगे जाम है साकी नहीं है आज भी आदाब मैनोसी वो एक रिंद बलाकस जिसका ताबा नाम है साकी मेरी सहबा परस्ती जिन्होंने जाना है उन सभी ने शराब की पूजा की जिन्होंने जाना है उन सभी ने खुमारी की बात कही है। मेरी सहबा परस्ती मुर्दे इल्जाम है साकी लेकिन जो नहीं जानते वो इस पर आरोप भी लगाएंगे वो इसका विरोध भी करेंगे निंदा भी करेंगे खिरदवालों की महफिल में जुनू बदनाम है साकी और तथाकथित जो बुद्धिमान बने बैठे पंडित बने बैठे उनकी महफिल में मस्तों की मस्तानगी दीवानों का दीवानापन खिरदालों की महफिल में जुनू बदनाम है साकी, ये पागलपन ये परवानों का पागलपन ये उन्माद बदनाम है साकी, और ध्यान रखना साखी से अर्थ हमेशा परमात्मा का है मेरी सहबा परस्ती मुर्दे इल्जाम है साकी खिरद वालों की महफिल में जुनू बदनाम है साकी सुय मंजिल बढ़ा जाता हूं सूली की तरफ बढ़ा जाता हूं सुय मंजिल बढ़ा जाता हूं मैं खाना ब मैं खाना एक मैं खाने से दूसरा मैं खाना दूसरे से तीसरा मैं खाना यू धीरे धीरे सूली की तरफ बढ़ा जाता हूं सुय मंजिल बढ़ा जाता हूं मैं खाना ब मैं खाना मजाक जस्तजुतना लबी का नाम है साखी ये जो तलाश की अभीप्सा है यही तो प्यास यही तो तस्ना लबी है यह अभीपसा सत्य के खोजने की यह अभीपसा ये आकांक्षा यही तो दीवानगी समझदार धन इकट्ठा करने में लगे समझदार शास्त्रों में सत्य खोज रहे समझदार पद खोज रहे हैं प्रतिष्ठा खोज रहे हैं अहंकार के लिए नए नए श्रृंगार खोज रहे हैं थोड़े से पागल हैं इस दुनिया में जो सत्य खोज रहे हैं जो स्वयं को खोज रहे हैं और उन थोड़े से पागलों के कारण ही इस जमीन में थोड़ा नमक थोड़ा स्वाद है नहीं तो सब बेस्वाद हो जाए मंजिल बढ़ा जाता हूं मैं खाना बा मैं खाना मजाक जस्तुजू तस्ना लबी का नाम है साकी कभी दो चार कतरे भी सलीके से न पी पाए और ऐसे अभागे भी कि जो कभी दो चार कतरे भी सलीके से न पी पाए वो रिंदे खाम है साखी वो अनाड़ी है वो रिंदे खाम है साखी वो नंगे जाम है साकी अनाली ही नहीं वह इस पूरे मधुशाला के लिए कलंक इस मस्ती से भरे हुए अस्तित्व के लिए कलंक नहीं है आज भी साइस्ता ए आदाबी मैनोसी अभी भी शराब पीने की कला नहीं आई शराब है साकी है सुराही है जाम है मगर फिर भी कुछ लोग पीठ किए बैठे नहीं है आज भी साइस्ताए आदाब मैनोसी वो एक रंद बालाकस जिसका ताबा नाम है साकी और ये दुनिया ऐसे अंधों से भरी हुई मेरे पास जो मित्र इकट्ठे हुए हैं उन्हें तो ख्याल रख ही लेना चाहिए कि यह कोई मंदिर नहीं यह मैकदा है जब भी कोई मंदिर जिंदा होता है तो मैं कदा होता है और जब कोई मैं कदा मर जाता है तो मंदिर बनता है मंदिर मैं कदों की लाशें कब्रें बुद्ध जब जिंदा हैं तो मैं कदा है जीसस जिंदा हैं तो मैं कदा है और जब मर गए तो फिर चर्च है मंदिर हैं मस्जिदें हैं गुरुद्वारे ये सब लाशें फिर ढोते रहो इन लाशों को कुछ ऐसे पागल कि खाली बोतलों को ही ढोते रहते कभी उन बोतलों में शराब थी पीने वाले पी गए बोतलें पड़ी रह गई पीने वालों को बोतलों से क्या लेना देना है? शास्त्र और क्या है सिवाय बोतलों के शब्द और क्या है सिवाय बोतलों के जिनके भीतर का सार तो कोई पी गया मधु तो कोई पी गया मधुपात्र पड़े रह गए और कुछ उन्हीं की पूजा कर रहे हैं चरण चिन्ह रह गए हैं रेत पर समय की और लोग उन्हीं पर फूल चढ़ा रहे हैं मुर्दों से सावधान और काफी मुर्दे हैं और मुर्दों की पूजा सस्ती भी है आसान भी है लेकिन मुर्दों की जो पूजा करेगा वो खुद भी मुर्दा रह जाता ही ना तो है हिना तो ठीक कहती यही है मेरा संदेश झूम बराबर झूम सराबी झूम बराबर झूम काली घटा है मस्त फिजा है जाम उठाकर झूम झूम चूम झूम बराबर झूम सराबी बस झूमने में ध्यान भी रहे बोध भी रहे भीतर प्रकाश का दिया भी चलता रहे नहीं तो भूल हो जाएगी वैसी भूलें इतनी हो चुकी हैं और जिन्होंने की हैं बड़े समझदार लोग बड़े विचारशील लोग कि आश्चर्य होता है कितने इतने विचारशील लोग ऐसी भूलें कैसे कर जाते मगर मेरी समझ में विचारशील लोग भूलें इसलिए कर जाते हैं कि उन्हें यह भ्रांति है कि वो विचारशील हैं जबकि केवल उधार विचारों से भरे हुए और उधार विचारों से कोई विचारशील नहीं होता डॉक्टर पोपटमल पीएचडी जब खाना खाकर अध्ययन करने के लिए अपने निजी पुस्तकालय में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका चश्मा टेबल पर नहीं इससे उन्हें बहुत चिंता हुई कि आखिर चश्मा गया कहा वे उदास होकर कुर्सी पर बैठ गए और सामने रखी टेबल पर दोनों कुहनियां टिकाकर हाथीलियों पर सिर रखकर चश्मे के संबंध में मनन करने लगे डॉक्टर पोपटमल ने सोचा कि हो न हो कोई चश्मा उठा कर ले गया है अब यह सवाल उठता है कि जिसने चश्मा उठाया या तो उसे स्वयं कम दिखाई पड़ता है अथवा उसे ठीक दिखाई पड़ता है यदि उसकी आंखें कमजोर है तो वह मेरे चश्मे को कैसे उठा के ले जा सकता है क्योंकि उसके पास स्वयं की एनक होनी ही चाहिए और यदि किसी ठीक आंख वाले ने चश्मा उठाया होगा तो वह उसका करेगा क्या इससे सिद्ध होता है कि किसी ने मेरा चश्मा नहीं उठाया बगल की टेबल पर बैठे पोपटमल के दोस्त पंडित तोताराम शास्त्री ने पूछा क्या बात है डॉक्टर इतने परेशान क्यों लग रहे हो यार मुझे कहो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकू पोपटमल बोले भाई शास्त्री मेरा चश्मा न जाने कहा चला गया चूंकि चश्मा अपने आप कहीं जा नहीं सकता है। इससे सिद्ध होता है कि कोई ना कोई उसे जरूर उठा ले गया क्योंकि स्वस्थ वाला कोई व्यक्ति तो उसे उठा सकता नहीं चा होगा आप ही समस्या को सुलझाइए पंडित तो शास्त्री ने दो मिनट सोचने के बाद कहा यह भी तो हो सकता है कि कोई आपके चश्मे को बेचने के ख्याल से चुरा ले गया हो पुपटमूल्य म, म, म, बोले ऐसा संभव नहीं क्योंकि चोर जिससे वह चश्मा बेचेगा उसकी आंखें निश्चित ही कमजोर होंगी और जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि उसके पास पहले से ही स्वयं का चश्मा होगा इस पर तो शांति बोले मगर हो सकता है कि किसी कमजोर आंख वाले व्यक्ति का चश्मा टूट फूट गया हो और उसे नए चश्मे की जरूरत हो तो या तो वह स्वयं चश्मा उठाकर ले गया या फिर कोई उसे चश्मा बेचने के ख्याल से चुरा ले गया डॉक्टर पोपटमल ने तुरंत फोन पर शहर के एकमात्र नेत्र विशेषज्ञ से बात की और पता लगाया कि जिस नंबर का चश्मा वे लगाते हैं उस नंबर का चश्मा शहर में किसी और आदमी का भी है या नहीं नेत्र विशेषज्ञ ने बताया कि उस नंबर का चश्मा शहर में किसी दूसरे आदमी को नहीं लगता विशेषज्ञ के इस उत्तर से शास्त्री जी की परिकल्पना गलत साबित हो गयी करीब आधा घंटे तक दोनों दार्शनिक गंभीर मुद्रा बनाए चिंतन करते रहे तब अचानक पंडित तोताराम शास्त्री ने उछल आलमाली से किताब निकाली और उसमें से पढ़ के बताया कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग चश्मे को भोजन करते वक्त या किसी से बातें करते समय माथे पर ऊपर चढ़ा लेते हैं और फिर भूल जाते डॉक्टर पोपटमल के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई उन्होंने कहा हे hey राम यह बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं हो ना हो ऐसा ही हुआ होगा अब सवाल यह उठता है इस कमरे में हम सिर्फ दो ही आदमी कोई और इस कमरे में आया नहीं तो या तो चश्मा मेरे माथे पर चढ़ा होगा या फिर शास्त्री जी आपके माथे पर क्योंकि मुझे आपके माथे पर कोई चश्मा दिखाई नहीं देता इससे साफ प्रमाणित होता है कि चश्मा मेरे ही माथे पर होना चाहिए वैसे तो सत्य का पता लगाने के लिए तार्किक निष्कर्ष ही अकेले काफी किंतु कुछ विद्वानों का मत है लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात इसलिए तार्किक निष्पत्ति के अलावा मैं आंखों देखा प्रमाण ही प्राप्त करूंगा ऐसा कहते हुए उठे और के सामने जा पहुंचे और अपने माथे पे चढ़े चश्मे की प्रति छवि में देखकर खुशी में चिल्ला उठे मिल गया मिल गया यूरेका यूरेका चश्मा मिलने की खुशी में वे इतने जोर से उछले कि चश्मा खिसक कर नीचे गिरा और चकना हो गए पंडितों से ज्यादा मूढ़ इस जगत में कोई और नहीं पंडितों ने अनर्थ कर डाला है मेरे पास उनकी ही जरूरत है जो पंडित की धूल झाड़ सकते हो जिनमें इतनी हिम्मत हो कि फिर से बच्चों की तरह भोले हो जाएं। सरल हो जाए उतार के रगने सारा बोझ सिद्धांतों का शास्त्रों का शिक्षाओं का और तब तुम्हारे पास वैसी तीखी नजर वैसी पैनी नजर आ जाती जो जीवन के सारे रहस्यों को देखने में समर्थ तभी आदमी भूल से बच सकता है तब तुम खुमारी का अर्थ ठीक ठीक समझोगे नहीं तो डर खुमारी का मतलब यह मैं समझ लेना कि शराब पीनी और कहीं शराब पीने से बचने के लिए ऐसा ना करना कि बिल्कुल अकड़ के रह जाओ सूख के रह जाओ डरे डरे हो जाओ कि कहीं कुछ भूल चूक ना हो जाए तब भी खुमारी चूक जाएगी पीनी तो है भीतर की पीनी और पीनी तो है मगर होश से पीनी होश भी रहे और बेहोशी भी रहे दोनों में एक संतुलन हो एक सामंजस्य हो एक तालमेल हो एक छंदोबद्धता हो तब व्यक्तित्व में अद्भुत फूल लगते हैं, तब बुद्ध नाचते हैं और मीरा मौन होती और जहां बुद्ध और मीरा सांथ होते हैं वहां जीवन अपनी परिपूर्णता में खिलता है